देवी भागवत चौथा स्कंध शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप व्यास जी कहते हैं इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी प्रहलाद ने कहा शुक्राचार्य जी आपके हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं हमें महान कष्ट हो रहा है सर्वज्ञ आप हम लोगों का परित्याग कर दें यह उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते सर्वज्ञ आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका रहता है महामते आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है किंतु आग का सहयोग दूर होते ही फिर उसमें शीतलता आ ही जाती है क्रोध क्रोधचांडा स्वरूप है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भली भाति से त्याग दे ब्रुवं मुनिये सर्वे कोपाही साधव जलम स्वभावतः स्वभावत शीतम बनया तपसमागम तपस भयत्ष्ण वियोगाच शीतत्व अन्गच्छति क्रोधचंडालूप वै त्यक्त्य सर्वथा बुधय अतय सुव्रत आप रोज शून्य होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए महाभाग हम कष्ट भोग रहे हैं यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं तो फिर हमारे पैर रसातल में ही जाकर ठहरेंगे व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख प्रसन्न हो गए उनका मुख मुस्कान से भर गया उन्होंने दैत्यों से कहा दानवो तुम मेरे यजमान हो तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा धर्म के मर्मज्ञ महाशयों प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं सुनो यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति छीन हो गई है अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा समय सदा बदलता रहता है कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके थे सारी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था जिससे पूरे दस युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था फिर आगे भी आने वाले मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य भोगेंगे जिस समय भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पौत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति ये बातें कही थी उन्होंने जिन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था उन श्रीहरि ने बलि से कहा तुम आगे होने वाले श्रावणी मनवंतर में इंद्र होगे।